सच्चे बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आंख के तारे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे खुद रूठे खुद मन जाए फिर हम जोली बन जाए झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें इनको किसी से बैर नहीं बच्चे के सच्चे। हमने एक बात बात सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब आज शुरू करते हैं कि हम अभी अपनी यात्रा को यानी कि जो शहरों की दास्तानें चल रही थी ना उसको जरा सा विराम दे रहे हैं और इसको मेरे ख्याल से आजकल मैं विभिन्न भारती सुनने लगा हूँ तो उसकी भाषा में एक अंतराल मतलब अंतराल बजाएंगे क्या भगवान नहीं एक अंतराल मतलब एक छोटा सा विराम क्योंकि देखिए बतकही यानी कि हम जो बतकही करते हैं उसमें सबसे जरूरी बात होती है बातें करना तो साहब बातों में बातें बताना भी होती हैं और कभी कभी बातें बनाना भी होती हैं तो देखिए हम बातें बनाते तो जरा कम ही हैं मगर बातें बताते खूब हैं आपको क्योंकि हमसे अपने पेट में बातें पचती पचती नहीं है। क्यों नहीं हैं क्यों इसके बहुत से कारण हैं मगर छोड़िए उन कारणों की चर्चा नहीं करेंगे अभी अभी हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि इस बीच में यानी कि पिछले हफ्ते जब हमने ये प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड किया उसके बाद से इस हफ्ते तक कुछ ऐसा हो गया जिंदगी में जो कि हमको लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए नहीं नहीं अरे रुकिए भैया रुकिए रुक, रुक, रुक जाइए मुझे अपनी बात तो पूरी करने मतलब सुनाएंगे फिर <laughs> हमको प्लीज देखिए परेशान मत बात भी ये थी कि इस कार्यवाही जो जिसका हम जिक्र अभी करने जा रहे इसकी शुरुआत पहले हो गई थी मगर ये लगा नहीं की ये कार्यवाही चल पाएगी तो चूंकि लगा नहीं तो हमने को लगा कि इसके बारे में बातें करने का अभी कोई वक्त या मौका या जिसे क्या बोलते हैं दस्तूर नहीं है तो साहब हमने कहा अब चूंकि दो हफ्ते ये कहानी चल चुकी तो अब तो मौका भी है और दस्तूर भी तो चलिए साहब इस बात को आपको बताते हैं वह कुछ यूं कि हमारी पत्नी ने एक नया कदम उठाया तो साहब अब उस नए कदम की कहानी और उसके पीछे की कहानी यानी देखिए क्या होता है ना आजकल फिल्मों में एक चीज आती है सीक्वल सीक्वल मतलब कहानी के बाद की कहानी और भाई साहब एक चीज आती है प्रीक्वल यानी कि उस कहानी के पहले की ये कहानी आपका अपना मनगढ़ंत शब्द तो नहीं है कहीं अरे नहीं भैया नहीं नहीं प्रिपूर्ण क्या शब्द नहीं है मेरे ख्याल से नहीं है अच्छा अगर पोस्टपोन शब्द है तो प्रीपोर्न भी है। हमको लगा, हम लोगों ने बना दिया <laughs> <महान> हो गए। थैंक यू फॉर टेलिंग तो साहब और एक आपको बताएं एक बीटीएस नाम की चीज भी होती है मतलग? जिसका नाम होता है बिटवीन द सीन्स तो साहब हम ये कोरियन ड्रामा या वो बैंड या पॉप ग्रुप टाइप का हाँ पॉप ग्रुप भी है मेरे ख्याल से एक बीटीएस नाम का पॉप ग्रुप भी है बुढ़ापॉपलर तो चलिए साहब सॉरी माफ कीजिएगा ये कभी कभी गले में खराश होती है अरे क्या करें साहब बुढ़ापे की शरीर है आप हमारे नहीं तो तो रिश्तेदार हो गए लीजिए साहब तो ये भी एक बड़े गर्व की बात है तो चलिए साहब तो अब बातें शुरू करते हैं उस घटना की जिसका सीक्वल प्रीक्वल और बी टी एस हम सब आपको बताएंगे हमसे मेरा मतलब हम शायद कम बोलेंगे आज और आज हमारी पत्नी ही ये माइक्रोफोन अपने हाथ में लेकर बोलेंगे मैं केवल बीच में जैसे वो बीच में बोलती है ना मैं उसी तरह से आज बीच में टपकूंगा <laughs> ये लीजिए साहब माइक्रोफोन आपके हाथ में नमस्कार दोबारा से नमस्कार तो ये जो इन्होंने जिक्र किया कि एक नया काम चल पड़ा है सिलसिला चल पड़ा है वो ऐसा हुआ कि शायद फ़ोटीन मे को मदर्स डे पढ़ा इस बार और उस दिन एक बच्चे को जो इनसे पढ़ने आई थी उससे उस बच्ची से पूछा कि मदर्स डे है तो क्या तुमने अपनी माँ को केक बना के खिलाया तो वो नहीं बना पाई थी थोड़ी दुखी थी तो थोड़ा सोचने के बाद हमने कहा अच्छा तुम पढ़ लो उसके बाद हम तुम मिलके एक केक बनाते हैं और तुम घर ले जाना उस बच्ची ने केक बनवाने में जितना सहयोग किया और इतना एक्टिवली और इतने कायदे से काम किया कि हम तो एकदम गदगद हो गए बच्चों को नॉर्मली आजकल कल हम लोग काम वाम किचन का कम सिखा पाते हैं पढ़ाई का प्रेशर शायद ज़्यादा है और और एक्टिविटी सीखने की बात ज़्यादा होती है बच्ची ने बहुत अच्छे से काम किया और वो ले चली गई केक अच्छा बन गया एगलेस केक वो भी जब वो चली गई हम बहुत खुश हुए हमने इनसे कहा यार इस बच्चे को सिखा के तो ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को पकड़ के ना थोड़ी कुकिंग शुकिंग सिखा दी जाए तो बोले हाँ यहाँ पे जो रेजिडेंस का लेडीज़ का ग्रुप है तुम्हारा व्हाट्सएप उसमें डाल दो कि हम सिखाएंगे हमने कहा यार ऐसा काम करना ज़रा मुश्किल है दिखता है ऐसे नहीं डालेंगे कुछ सोचते तीन दिन तक सोचते रहे फिर लगा कि अच्छा जो तीन बच्चे बहुत क्लोज़ हैं जिनकी माताएं भी बहुत हम हम हमारी अच्छी दोस्त हम समझते हैं उनको उनको हमने रात में सोने के पहले एक मैसेज डाल दिया कि हम आपके बच्चों को इनवाइट करते हैं अपने यहाँ इतने बजे इस टाइम पे कुछ खाना बनाना सिखाने के लिए तुरंत सुबह उठते ही फ़ोन कॉल्स वगैरह आ गए और बात तय हो गई कि हाँ यह तीन बच्चे आएंगे शाम चार बजे तीनों बच्चे आए एक बच्ची जो थोड़ा देर में आई उसके साथ उसके दो और दोस्त आ गए जिनको हम कभी नहीं जानते थे और हमारी ये कहानी उस दिन शुरू हो गई बच्चों को किचन में घुसते ही हाथ धो पोछो तौलिया बता दी साबुन बता दिया फिर सब्जी कैसे धोनी है मतलब आलू को लिटरली नहलाना सिखाया और उसको छीलना काटना और आलू की भुजिया बनानी सिखाई ना, ना ना ना पहले दिन केक सिखाया वही वाला केक जो हम लोग ने बनाया था वही वाला केक बना उस दिन भी और बच्चों ने बहुत शौक से एक एक एक्टिविटी एक एक देखी और हर एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट कराया करने को दिया और उसके बाद केक बना और केक अच्छा बना और बच्चों को कहा कि बेटा तुम लोग ये थोड़ा थोड़ा यहाँ खाओ थोड़ा थोड़ा घर ले जाओ मम्मा पापा को टेस्ट कराना तो बोले आंटी टमोरो वैन हमने कहा टमोरो सेम टाइम आ जाना चार बजे और इन बच्चों की एक आध फोटोज़ लेके और आ, इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें कि आज हमारे यहाँ बच्चे आए थे कुकिंग सीखने और उन्होंने ये बनाया और बहुत अच्छा और बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे थे उसके बाद से तो इतनी ज़्यादा पूछताछ के लिए इनकवायरीज शुरू हुई इतने फ़ोनस इतने व्हाट्सएप मैसेजेज़ मैम कितने बजे और क्या चार्ज और ये वो हमने कहा नहीं फ्री में सिखाएंगे यार कि थोड़े दिनों का मामला है बच्चों की छुट्टियाँ हैं सीख थोड़ा कुछ हम भी अपना हाथ साफ करने आलसी हो गए अगले दिन पता चला 11, 12 बच्चे आ गए मैनेज करना मुश्किल हो गया किचन छोटा सा और जगह कम और वहाँ पे ये काम करना एक एक बच्चे को मौका देना नेक्स्ट डे दे आलू की भुजिया का नंबर था और सच पूछिए बच्चों ने बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से और बड़ी कोशिश करके आलू को काटना धोना छीलना सब सीखा और उसके बाद सबसे हमने छोंक के चलाना और नमक मचा मिर्च मसाला करवा के जब करवाया एक बच्ची जो कि अभी आठ साल की हुई नहीं है वो भी बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी और सब बच्चों ने वो सब्जी बना के खाई बच्चे बेचारे थोड़े दुखी हो गए कि कल तो केक था बड़ा मज़ा आया आज ये आलू की सब्ज़ी भला कैसे खाई जाएगी आंटी इसके साथ विल यू मेक चपातीज वी विल आर वी गोइंग टू मेक चपातीज और टूरिज हमने का नई बच्चा इसको ऐसे ही खाएंगे हाउ कैन बी ईट हमने कहा भी देखना तुम बहुत मज़ा आने वाला है सच में बच्चों को जब बनने सब्जी बना के खिलाई गई तो बच्चे चट कर गए और मांग मांग के सारी सब्जी खा गए सारी और समझ में नहीं आया कि ये जो यूं ही काम शुरू किया था उसमें अचानक से इतने बच्चे आ गए कैसे इनको हम मैनेज करेंगे किचन सचमुच में हमारा छोटा और हमें बड़े की ज़रूरत है भी नहीं तो शुमान जी हमारे पति देव बोलिए बीच में टपकने का मौका आ गया आप <laughs> बोलिए बोलिए नहीं नहीं आप बता दीजिए ना बोले ये हमसे बहुत सालों से कह रहे थे कि तुमको हम ये क्या कहता कहलाता है इंडक्शन कुकटॉप ले देंगे हमने कहा हमारे घर में जगह नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए हमने नहीं लेने दिया मगर उस दिन हमने अपने हथियार डाल दिए हार मान ली हमने कहा इन्होंने कहा देखो अब हमको मंगा लेने दो इंडक्शन कुक टॉप आएगा बाहर रख के उस पर टेबल पे कायदे से एक एक बच्चे को देखने को मिलेगा और चलाना उनके लिए आसान होगा हाइट ठीक होगी तो मंगा लेने दो हमने कहा मंगा दीजिए साहब और मतलब आश्चर्य की बात है शाम को इन्होंने ऑर्डर किया है रात में और सुबह आठ बजे तक वो आ भी गया लेके बंदा हाजिर हमने कहा ये तो कमाल हो गया फिर उसके लिए बाकायदा एक एक्सटेंशन कॉर्ड बनवाया गया और वो सब टेबल वेबल उसके लिए सेट की गई और शाम को जब बच्चे आए तो बच्चों से हमने बताया कि भाई अंकल ने हम सब के लिए तुम लोगों के लिए इस्पेली ये मंगवा दिया है इस पर हम लोग यहाँ पे कुकिंग करेंगे इस बीच में जिन बच्चों को सबसे पहले हमने इन्वाइट किया था उन्होंने कहना शुरू किया आंटी हमको ये सीखना है हमको वो सीखना है हमको भी लगा ये बच्चे थोड़े थोड़े से उम्र में बड़े हैं थोड़ा ये लोग पहले से किचन में इन्वॉल्व रहते आए हैं इनको ज़्यादा बुद्धि है और शहूर है तो इनसे हम करा सकते हैं हमने कहा अच्छा बेटा तुम लोगों के लिए हम ऐसा करते हैं कि दिन में 12 बजे से 1 बजे की एक क्लास रखते हैं और तुम लोग आना खैर वो बात तो वो बात तो ज़रा थम के रही वो बात थम के रही क्योंकि बच्चों को अपने होमवर्कस कंप्लीट करने हैं कहीं नानी के यहाँ जाना है कहीं बुआ आ गई कहीं कोई आ गया तो वो मगर वो विचार मन में चल रहा था कि ये किया जा सकता मगर खैर और फिर बच्चों को उस दिन इंडक्शन कुक टॉप पे कुकिंग कराई गई उस दिन क्या कराया था शमान जी सूप बनवाया गया था और क्राफ्ट शुरू कराया गया था बड़ा मज़ा आया मतलब हम आपको सच बताते हैं बच्चे किस तरह से हाँ बच्चों के लिए जब हम सूप बनाना सिखाने वाले थे टमाटर का तो हम टमाटर लेने गए हम जानबूझ के दो टमाटर ऐसे जिसमें कुछ गड़बड़ी थी वो लेके आए और बच्चों को समझाया कि देखो ऐसी सब्जी लेनी है ऐसा टमाटर नहीं लेना है अगर मान लो आ गया या घर में आके दो दिन बाद उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उसको काट के निकाल देना है और बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत कायदे से सब्जी काटने की कोशिश की प्याज छीलना सीखा लहसुन छीलना सीखा आँखों से आँसू बह रहे थे दया आ रही थी तो हाथ से ले ले रहे थे मगर बच्चे बड़े हिम्मत ही निकले बोले नहीं आंटी आई विल डू इट तो हमको तो इतना गर्व हुआ इन छोटे बच्चों पे कि हम आपको क्या बताएं कितना इनके अंदर करने का जज्बा है कितना उत्साह है ये समझ में आया एक एक दिन जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे क्योंकि ये बच्चे आते रहे करते रहे नए नए चैलेंजेस को फेस करते कर रहे। करके हाँ। ये भी तो बता दीजिए कि ये विचार आपको आया कैसे अपने बचपन की कहानी को लेकर के क्या हुआ था मेरे बचपन में याद दिलाइए आपकी नानी ने जो आपसे काम करवाया उन्होंने जो आपको सिलाई कढ़ाई करवाई उसके बारे में बताइए ना तभी तो आपको ये अच्छा अच्छा हाँ ये भी बात सही है हम काफी छोटे रहे होंगे हमको लगता है शायद हम पांच छह साल के रहें होंगे हमारी नानी जो थी बड़े शांत स्वभाव की थी हमने अपना पहला भजन जो सीखा हमारी नानी ने सिखाया मांगत माखन रोटी गोपाल प्यारे अच्छा मतलब गा के बताए ना तब तो समझ में आए मांगत माखन रोटी गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी भजन लंबा है थोड़ा सा मगर ये उसका मुखड़ा है और नानी ने ही पता नहीं क्या सोचा पता नहीं क्या समझा गर्मी की छुट्टी में जब हम उनके पास थे उन्होंने हमको सुई धागा लेके बड़े धीरज से बड़े प्यार से एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई सिखा दी और हम सीख गए क्रॉस स्टिच उन्होंने पहले और थोड़ा बहुत कुछ और शुरुआती जो सिलाई का काम होता है वो सीखाया और हमने सीख के किया तो ये बात मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि सिखाने की ज़रूरत है अब करने का मौका तो दीजिए सीखने वाला सीखेगा उल्टे सीधे हाथ पांव चलेंगे बट ग्रेजुअली गाड़ी पटरी पे दौड़ पड़ेगी ये विचार मेरे मन में हमेशा रहता था कि सिखाने का मौका सीखने का मौका दिया जाए तभी काम करेगा कोई तो बस उस पर पक्की मुहर लगा दी इन नन्हे बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से जो काम करके दिखाया इतना बढ़िया सूप बनाया पास्ता सूप बनाया हम लोगों ने मतलब एक्चुअली बीटरूट मतलब चुकंदर और टमाटर का सूप था मगर उसमें हम लोगों ने बच्चों को पास्ता बड़ा अच्छा लगता है तो उसमें पास्ता भी डाल के उनको जो सूप पिलाया मस्त होकर पी गए और हमने बच्चों से कहा बच्चों अपने अपने घर से ना एक, -एक डब्बा ले आया करो तो घर पर भी देंगे तो मम्मा पापा को भी टेस्ट कराना तुम लोग तो बच्चे बड़े खुश पिया भी सूप लेके भी गए जो जिन बच्चों को जल्दी जाना पड़ा उनके लिए रख दिया गया उठा के फ्रिज में कि भाई उनको जब आएंगे अगले दिन तो दे दिया जाएगा तो ये यात्रा तीन दिन चल गई चार दिन चल गई फिर कुछ बच्चे कम हो गए क्योंकि कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट और होमवर्कस पूरे करने थे कुछ बच्चे चले गए दादी नानी के यहाँ या वही घूमने फिरने या कुछ हो गया मेहमान आ गए नहीं आ सके कोई बात तीन चार बच्चे आते ही रहे और हम हर दिन अपने ग्रुप में डालते रहे तो नए बच्चे भी आते गए बहुत अच्छा लगा थकते थे बोलना बहुत पड़ता था मेरा हाँ बड़े आश्चर्य की बात है लोग दौड़ के चल के एक्सरसाइज करके योगा करके वज़न कम करते मेरा बोल के वज़न कम हो गया तो हमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया ये भी बात सही है ना शुमान जी <laughs> तो उसी वजह से एक दिन पिज़्ज़ा भी मंगाना पड़ गया था अब थैंक यू हमें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है थैंक यू सो मच शुभान तो ये एक हफ्ते चला उसके बाद शुभान जी के पास एक बच्चा पढ़ने आता है उसने कहा आंटी आप मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ हमने सोचा हमने कहा बेटा तुम्हारा अलग बैच बनाएंगे लड़कियों का अलग बच्चे बहुत छोटे हैं तुम तो समझदार बच्चे हो करके ये बात छोड़ दी मगर पिछले हफ्ते एक हमारी दोस्त का फ़ोन आया उन्होंने कहा हमारे दो बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं कुकिंग मैं उनसे पूछती मुझे लगता है आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आप शायद मेरे बेटों को भी सिखा देंगी वो थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं हमने कहा मोस्ट वेलकम हमको ज़रा सोचने का मौका दीजिए हम एक छोटा सा ग्रुप इनका अगर बन जाता है तो शुरू कर देते हैं हमारे पति ने कहा ग्रुप बने ना बने अगर दो बच्चे आ रहे हैं तो उनको सिखाओ और ये जो जिस बचने बच्चे, बच्चे ने पूछा था उससे भी बता देते हैं अगर वो आ सकेगा तो आ जाएगा और एक और मित्र ने पूछा था कि क्या मेरे बेटे को सिखाएंगे वो ऑलरेडी कुछ बना था हमने कहा ठीक तो इन्होंने कहा जो सीखना चाहते हैं जिनके पास समय है उनको तो सिखा दो आगे की देखी जाएगी हमने कहा बिल्कुल ठीक और फिर लड़कों का बैच भी बन गया और उनको दिन में बुलाना वो जो बारह से एक का टाइम हमने सोचा था वो खाली पड़ा था स्लॉट उसमें बच्चों को कर दिया शुरू कि भाई लड़कों तुम लोग आओ और सच पूछिए लड़कियां जितने जोश से मन से प्रेम से काम सीखती और कर करती आ रही हैं इन लड़कों ने उनसे एक कदम एक कदम पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़कर काम सीखा किया और उन सब बच्चों को सिखाया बेटा खाना नहीं वेस्ट करना पानी पेपर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है बिल्कुल ध्यान रखना है हाथ धो के किचन में आना है या तो घर से धो के और नहीं तो यहाँ के धो टॉवल है ये लो सब्जियों को नहलाना है धुलाना एवरीथिंग जो सिखाना था वैसे ही शुरू किया और बच्चों ने बहुत प्यार से सीखा बहुत ही प्यार से किया और बड़े अच्छे से किया और हमने हर बच्चे को ये कहा है कि बेटा तुम जिस बर्तन में खाओगे पानी पियोगे वो अपना क्लीन करके रख के जाना अच्छे से और सरफेस क्लीन क्ली, क्ली, क्ली करना जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वो गंदा होता है वो और ज़मीन पे अगर गिरे तो उसको पोछा लगाना अलग कपड़ा है सब किया बच्चों ने यहाँ तक कि हमारे घर में जो हेल्पर हैं उन्होंने बच्चों से कहा बट लड़कों को अपना ग्लास धोते देखा तो उनको दया इन्होंने कहा कि नहीं नहीं छोड़ दो बेटा मैं करूँगी बाद में उनका नहीं आंटी निमा आंटी ने कहा है हाथ से करके रखने को तो उन्होंने हमको थैंक यू कहा भाभी आपने इतना अच्छा सिखाया बच्चे कितने प्यार से करते हैं तो तो इससे क्या समझ में में आता है? है है, देखिए साहब बात कि आज के जमाने में हाँ. हर व्यक्ति को काम तो आना ही है। हाँ. चाहे वो काम दफ्तर का हो या घर का हो हाँ. मुझे लगता है कि आपका ये जो प्रयास है ना हाँ. ये बच्चों को एक ओर तो काम सिखा रहा है हाँ. दूसरी ओर एक बहुत पुरानी कोशिश है जो शायद महात्मा गांधी ने शुरू की थी डिग्निटी ऑफ लेबर यानी कि जो भी व्यक्ति हाथ से काम कर रहा है हाँ। उसका सम्मान उस हाँ। मेहनत उस परिश्रम का सम्मान हर बच्चे को ये समझना है कि कोई भी काम छोटा नहीं है क्योंकि हर काम का अपना एक महत्व है अपनी एक महत्ता है और उस काम को करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो रहा है हाँ। बल्कि सच पूछिए तो वो बड़ा हो रहा है और आदमी बड़ा और छोटा दूसरों की नजर में भी होता है और अपनी नजर में भी हाँ। जो आपकी सहायक ने कहा हाँ। कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं हाँ। तो आप ये सोचिए कि वो बच्चे उस व्यक्ति की नजर में कितने बड़े हो गए बहुत बड़े हो गए, और ये प्रयास केवल आपका था, मैं ये प्रयास तो शायद आपका था मगर इसको इंप्लीमेंट उन बच्चों ने किया हाँ, नहीं मान जब सकते जब उन्होंने ये कहा हाँ। कि नहींमा आंटी ने कहा है तो ये सम्मान आपका है क्योंकि उन्होंने आपकी बात को वजन दिया हाँ, मुझे तो ये लगता है कि अगर हम जैसे हम हम कहते हैं ना हमने एक बात कही का मतलब क्या है कि अगर हम जो बात कह रहे हैं उस बात का कोई भी असर होता है तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी बात महत्वपूर्ण हो सकती है हाँ। तो साहब मैं तो यह कहूंगा आपने बहुत ही अच्छा प्रयास शुरू किया है आपने उसकी प्रीक्वेल तो बता दी अब उसका सीक्वेल भी तो बताइए क्या कि आपने क्या सोचा है आगे आ, हमने तो सोचा है बहुत कुछ सोच रहे हैं विचार चल रहे हैं क्या कितना कर पाएंगे हम लोग ये नहीं मालूम स्कूल खुल जाने के बाद ये हर दिन का कार्यक्रम नहीं रहेगा कि दिन में बच्चे लड़के सीख गए और शाम को बेटियाँ आ गई सीखने मेरे में एक ये लग रही हाँ, है कि ये दो अलग अलग बैच बनाना अब शायद संभव ना हो पाएगा अच्छा एक तो साथ एक साथ साथ सिखाना पड़ेगा सिखाने में कोई अगर आपको दिक्कत नहीं है हाँ, तो प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है हाँ तो एक साथ सिखाने में ड्यूरेशन बढ़ा देंगे जिससे सबको मौका मिले बराबर सही बात है थोड़ा ये डर लगता है बच्चे है ना खिलवाड़ करेंगे उछल कूद मचाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जो उन्हें करना होता तो अब तक ये काम उन्होंने कर दिया होता नहीं शुरुआत में कुछ खिलंदड़ पना शुरू हुआ तो उनको समझाया कि भाई ये सीरियस क्लास है उछलोगे कूदोगे जल जाओगे हाथ वाथ जलेगा प्रॉब्लम होगी तो हमको ये बंद करना पड़ेगा तो बच्चे मान गए थोड़ा स्ट्रिकली कहा कि नहीं बेटा फिर क्लास बंद हो जाएगी तो बच्चे मान गए समझ गए बच्चे समझते हैं कभी कभी भय से समझते हैं अरे हाँ बीच में एक मज़ेदार काम और हुआ जब हमने बच्चों को ये दिखाया कि ये टमाटर अच्छा ये बुरा फिर मेरे मन में विचार आया कि एक दिन इनको नीचे हमारे कैंपस में एक अच्छी सी सब्ज़ी और फलों की दुकान है वहाँ ले जाया जाए और ज़रा एक एक फल सब्ज़ी दिखा के हाथ में ले समझाया जाए कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है तो हम लोगों ने आधा काम किया प्रेशर कुकर में चने बना रहे थे ना उस दिन शायद हम लोग चने को चढ़ा के हम लोग और बता किष्मान जी को कि ये 10 मिनट 15 मिनट बाद इसको बंद करना होगा और हम बच्चों को लेकर नीचे चले गए सब्जी की दुकान पे और समझाया अंकल को नमस्ते कहना है चलते समय उनको थैंक यू बोल के फिर नमस्ते कहना फिर हम लोग आएँगे बच्चों को ले गए हर फल सब्ज़ी जो भी उस दिन वहाँ थी सब दिखाई ये ऐसी अच्छी है वो ऐसी अच्छी है और आप विश्वास कीजिए उन छोटे बच्चों में से कुछ एक को कुछ एक सब्जियों के बारे में अच्छे से पता था और दो एक सब्जियाँ जो यहाँ पे हमने पहली बार देखी जब जो कि हैदराबाद की या साउथ की हैं उनका नाम हमें नहीं मालूम था इन बच्चों ने ही बताया हम तो गदगद हो गए हमने कहा बेटा तुमसे हमको बहुत कुछ सीखना है तुम लोग हमको बताना बोले हाँ आंटी हम बता देंगे और वो सब्ज़ी वाले भैया को थैंक यू किया हम लोगों ने नमस्ते किया और आए और सब्ज़ी वाले भैया भी बड़े खुश किए रहे वाह क्या बात है आज बच्चे आए थे हमारी दुकान पे उनको भी अच्छा लगा हम लोग को अच्छा लगा बच्चों ने थोड़ा बहुत सीखा नहीं सीखा तो एक आध चक्कर और लगाते रहेंगे अगर ये आते रहेंगे तो ये चलता रहेगा होपफुली तो ये चल रहा है हम लोग के ज़िंदगी में और इनको सिलाई सिखानी है जो कि हमारी सामने जो पड़ोसन हैं दोस्त उन्होंने उसकी शुरुआत करा दी है बच्चों को और थोड़ी एम्ब्रॉयडरी थोड़ा क्राफ्ट थोड़ा ड्राइंग पेंटिंग जो कि हम और लोगों से मदद लेंगे थोड़ा प्लांट्स के बारे में जो कि हमारी एक और नेबर है बहुत अच्छी जो कि पौधों को एकदम जान डाल के रखती हैं वो सिखाने वाली हैं तो बस जिसका जैसे टाइम मैच करता जाएगा इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर चीज़ का दिया जाएगा ऐसा ही विचार है कर पाएंगे तो ठीक नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं प्रयास तो जारी है ना प्रयास चले साहब तो ये बात हमने सोचा कि आप तक जरूर पहुंचा दें मगर अपनी बात अभी यहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं भैया पिछले हफ्ते का जो म्यूजिक था ना वो कई लोगों ने पहचान लिया अरे साहब बात तो है कि ये था ढूंढने वाली बात यानी कि वो रोता हुआ सा गाना था ना दे है फिर वही फुर्सत अच्छा फुर्सत मुझे लगा दे नफरत दे के दिन रात नहीं भैया नफरत का क्यों कोई अच्छा फुर्सत चलिए साहब तो ये फुर्सत के दिन रात ढूंढे पिछले हफ्ते में इस हफ्ते में क्या ढूंढना है वो भी देख लेते हैं तो साहब इस हफ्ते का ढूंढ लीजिए मगर जितना पिछले हफ्ते में ना हम लोग उदासी और दुख से भरे हुए थे इस हफ्ते में उतना ही खिलंदड़ापन है और तो चलिए साहब गाना पहचानिए साथ ही आपसे विदा लेते हैं और अगर कुछ और खास नहीं हो गया अगले हफ्ते में तो फिर अगले हफ्ते में फिर अपनी यात्रा जारी रखेंगे बिल्कुल ठीक है तो नमस्कार आपने अपना समय दिया उसके लिए आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद नमस्कार इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो कच्चा है जो जू जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ कमे चढ़े क्रोध बढ़े नफरत घेरे लालच की आदत घेरे बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे बच्चे मन के सच्चे तन को मन सुंदर है बच्चे बड़ों से बेहतर हैं इनमें झूठ और छात नहीं झूठी जात और पात नहीं भाषा की तकरार नहीं मजहब की दीवार नहीं इनकी नजरों में एक है